सी ई आर टी सी आई ई टी के रेडियो प्रभाघ द्वारा प्रस्तुत है मानसिक स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कार्यक्रम चौकौर क्या है दीदी रुमाल का गाना तो बहुत अच्छा है हम गाना तो अच्छा है पर यह बताओ रुमाल कैसा है हम यह देखो बहुत अच्छा बहुत सुंदर अच्छा तो इस रुमाल के बारे में और कुछ बताओ दीदी यह कपड़े का है ठीक दीदी दीदी इस पर लाल फूल बने हैं बिल्कुल ठीक लेकिन और क्या खास बात है इस रुमाल में और क्या बात है पता नहीं देखो इसके चार कोने हैं यह देखो 1 2 3 4 देखा तुमने रुमाल के चार कोने इसलिए रुमाल चौकोर भी तो है है ना हां दीदी इसके 1 2 3 4 चार कोने हैं इसलिए यह चौकोर है अच्छा यह बताओ तुम्हारे पास क्या-क्या चीजें चौकोर हैं क्या चकोर है हम्म मेरी कॉपी चकोर है इसके भी चार कोने हैं 1 2 3 4 हां तुमने ठीक बताया इसके चार कोने हैं दीदी मेरी किताब भी चकोर है देखिए इसके भी चार कोने हैं 1 2 3 और चार हां तुम्हारी किताब भी चौकोर है मेरा खाने का डिब्बा चौकोर है ये रहे इसके चार कोने 1 2 3 4 हम पर दीदी मेरे खाने के डिब्बे में तो कोने ही नहीं है <laughs> तुम्हारे खाने के डिब्बे में कोने नहीं है क्योंकी तुम्हारा खाने का डिब्बा गोल है गोल कैसे दीदी क्योंकि इस डिब्बे में एक भी कोना नहीं है इसलिए यह चौकोर नहीं है गोल है और यह जो मेरा रुमाल देख रहे हो ना इसमें चार कोने हैं एक 2 3 4 इसलिए यह हुआ चौकोर चौकोर शाबाश यह रुमाल मैं लाई हूं मिन्नी की गुड़िया के लिए क्यों क्यों दी दी क्योंकि आज उसकी गुड़िया की शादी है और मैं तुम सबको भी उसकी शादी में ले चलूंगी ये पर बच्चों एक बात है वो क्या दीदी तुम्हें वहां चलकर ये देखना है कि कौन-कौन सी चीजें चौकोर होती हैं वहां पर तुम्हें बहुत सी चौकोर चीजें मिलेंगी ठीक है ठीक है दीदी तो चलें शादी में हां चलें चले। हां शादी में चलेंगे कितना मज़ा आएगा गुड्डे गुड़िया भी होगी कितनी सुंदर लगेगी मनी गुड़िया की चुनरिया तैयार हुई बस जरा कोनों पर फूल लगाना बाकी है जल्दी करो बारात आने ही वाली है चुनरी के कोनों पर फूल लगाने में देर तो लगती ही है तीन कोनों पर लगा दिए थे बस चौथा कोना ही बाकी बचा था लो ये भी पूरा हो गया मिन्नी चुनरी तो पांच सुंदर लग रही है लाल लाल चमकीली चमकीली तुम क्या कह रही थी इसमें कोने हैं दिखाना तो ये देखो ये रहे चुनरी के चार कोने जहां गोटे के फूल लगे हैं ये देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 हां ये रहे चुनरी के चार कोने हां चुनरी के चार कोने हैं चुनरी चौकोर है हां जिसके भी चार कोने हों वो चौकोर होता है बारात गई बारात बारात गई बारात गई बारात गई बारात गई, गई, गई, गई।, गई, गई बारात आ गई है यह सामान पलंग पर रख दे और देख जरा चादर सीधी कर देना अरे एक दो तीन चार पलंग के भी चार को ने है दी दी दी, दी पलंग चोकोर है हाँ पलंग चोकोर है चलो अब जल्दी से चादर बिछा लो हम्म यह कोना तुम पकड़ो ऐसे हा, शाबाश हां ऐसे और, और दीदी यह चादर भी तो चकोर है इसके भी चार कोने हैं 1 2 3 4 अरे वाटीपु तुमने तो सारी चकोर चीजें गिना दी हां जिसके चार कोने वो चौकोर हम फिर तो ये कमरा भी चौकोर है टीपू देखो कमरे के भी चार कोने हैं 1 2 3 4 बस करो गुड़िया टीपू गुड़िया की शादी है काम में मेरी मदद करो भाई मिन्नी मैं क्या काम कर दूं जरा रसोई से मिठाई का डब्बा तो ले आ अच्छा अभी लाता हूं ये लो अरे अरे टीपू मिठाई का डब्बा भी चौकोर है देखो इसके भी चार कोने हैं 1 2 3 4 हां और इसमें Aんだrem बर्फी भी चौकोर है? यह andा this चौकोर Hi. Hi. I really don't know what denn are ni drops and Voua Industry innitしょう? I really don't know. This Katтьсяiff क्या get it off its kitchen ricokor mithai kadipa चौकोर चौकोर के चक्कर में तुम लोग यहीं रह जाओगे उधर गुड्डे गुड़िया की शादी हो रही है सब लोग मिठाई खा रहे हैं हमारी तो दावत ही रह जाएगी चलो चले हां चलो चलो जल्दी चलो, चलो। हां मेरे साथ आओ टीपू देख गुड्डा गुड़िया कितने सुंदर लग रहे हैं हम्म गुड्डा गुड़िया की शादी हो गई और अब देखो गुड़िया विदा हो रही है एक टिककू गुट्टा गुड़िया जिसमें इस पर बैठे हैं ना वो भी तो चकोर है <laughs> ये तो आज चौकौर का खेल खेलते ही जाएंगे <laughs> गुड़िया जिसको ओढ़े ओ चुनरी है चकोर गुड़िया जिसको ओढ़े वो चुनरी है चकोर हाथ में उसके है रुमाल भी चकोर हाथ में उसके है रुमाल भी चकोर पलंग है चकोर और चादर भी चकोर पलंग है चकोर और चादर भी चकोर चकोर डिब्बे में रखी बर्फी भी चकोर चकोर डिब्बे में रखी बर्फी भी चकोर दरवाजा है चौकोर और खिड़की भी चौकोर दरवाजा है चौकोर और खिड़की भी चौकोर बस्ते में रखी कॉपी किताब भी चौकोर बस्ते में रखी कॉपी किताब भी चौकोर मेज है चौकोर लिए और बक्सा भी चौकोर मेज है चौकोर और बक्सा भी चौकोर जिसके चार कोने हों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 दीपक पांडे और भूषण गजभिए तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन